महाभारत सभा सभापर्व तृतीयोध्याय मयासुर का भीमसेन और अर्जुन को गदा और शंख ला कर देना तथा उनके द्वारा अद्भुत सभा का निर्माण वैशं पावाच अथा प्रविमय पाथम अर्जुन जयतांबर आपृे ताम गमी वैश्वान कहते हैं जन्म विजय तदंतर मैयासून्य विजय वीरो में श्रेष्ठ अर्जुन से कहा भारत मैं आपके आज्ञा चाहता हूँ मैं एक जगह जाऊँगा और फिर शीघ्र ही लौट आऊँगा विस्रुतालोके पार्शदिव्याम तव प्राणिना विस्मय करीम तब प्रीति वर्धनि पांडवाना चर्वेश कर धनंजय कुंती कुमार धनंजय मैं आपके लिए तीनों लोकों में विख्यात एक दिव्य सभा भवन का निर्माण करूंगा जो समस्त प्राणियों को आश्चर्य में डालने वाली तथा तो आपके साथ ही समस्त पांडवों की प्रसन्नता बढ़ाने वाली होगी उत्तरेण तो कैलास मैनाक पर्वत प्रति यक्षमाणेशु पुरावेशु मयाकृत चित्रमणिम भाण्डम रम्यम बिंदुसर प्रति सभायां सत्यसंधस जिदेश पूर्व काल में जब दैत्यलोक कैलास पर्वत से उत्तर दिशा में स्थित मैनाक पर्वत पर यज्ञ करना चाहते थे उस समय मैंने एक विचित्र एवं मणि में भांड तैयार किया था जो बिंदुसर के समीप सत्य प्रतिज्ञ राजा वृद्धपर्वा की सभा में रखा गया था आग में श्यामित्रहि तिष्ठ भारत तथा सभा करे श्यामी पांडवस् यशा भारत यदि वह अब तक वहीं होगा तो उसे लेकर पुनः लौट आऊँगा फिर उसी से पांडुनंदन युधिष्ठिर के यश को बढ़ाने वाली सभा तैयार करूँगा मन प्रहलाद निम्न चित्राम सर्वरत्न विभूषिताम अस्तबिंदु सरस्युग्र गदा जो सब प्रकार के रत्नों से विभूषित विचित्र एवं मन को आहलाद प्रदान करने वाली होगी कुरुनंदन बिंदुसर में एक भयंकर गदा भी है निहिता भावया मैं समझता हूँ राजा विश्वपर्मा ने युद्ध में शत्रुओं का संहार करके वह गदा वहीं रख दी थी वह गदा बड़ी भारी है विशेष भार या आघात सहन करने में समर्थ एवं सुदृढ़ है उसमें सोने की फूलियां लगी हुई है जिनसे वह बड़ी विचित्र दिखाई देती है सा वै शतसहता शत्रुघात्री अनुपा चीम से गांडीवंभवत यथाम शत्रुओं का संहार करने वाली वह अकेली ही एक लाख गदाओं के बराबर है जैसे धनुष आपके योग्य है वैसे ही वह भीमसेन के योग्य होगी वारुणस महाशंखो दैवदत्त सुगोस्वान्न सर्वेत प्रदायामी भवते नात्र संचय वहाँ वरुण देव का देवदत्त नामक महान शंख भी है जो बड़ी भारी आवाज़ करने वाला है ये सब वस्तुएं लाकर मैं आपको भेंट करूँगा इसमें संशय नहीं है सोश पाथम प्रागुदेचंदिंगत अथोत्तरेण कैलासान मैनाक पर्वत प्रति अर्जुन से ऐसा कहकर मैया पूर्वोत्तर दिशा ईशान ईशानपोर में कैलाश से उत्तर मैनाक पर्वत के पास गया हिरण्य सिंह सुमहान महामणिमयो गिरी रम्यम बिंदुसरो नाम यत्र राजा भगीरथ द्रष्टुम भागीरथिम गंगामा वास बहुला समाह वहीं हिरण्य सिंह नामक महामणिमय विशाल पर्वत है जहाँ रमणी बिन्दुसर नामक तीर्थ है वही राजा भगीरथ ने भागीरथी गंगा का दर्शन करने के लिए बहुत वर्षों तक तपस्या करते हुए निवास किया था यत्रेष्टम सर्वभूता ईश्वरेण महात्मना आहृता क्रतवो मुख्या शतम भरत सतम योपा मणिमया भरतश्रेष्ठ वही संपूर्ण भूतों के स्वामी महात्मा प्रजापति ने मुख्य मुख्य सौ यज्ञों का अनुष्ठान किया था जिनमें सोने की वेदियाँ और मलियों के खंभे बने थे शोभाथम विहिता तू दृष्टान्तृता अतृष्ट सहस्राक्ष सचिपति यह सब शोभा के लिए बनाया गया था शास्त्रीय विधि अथवा सिद्धांत के अनुसार नहीं सहस्त्र नेत्रों वाले सचिव इंद्र ने भी वही यज्ञ करके सिद्धि प्राप्त की थी यूत पते सृष्ट्वा सर्वान् सनातन उपासमतेजा भूत सहस्त्र सह सं। संपूर्ण लोकों के सृष्टा और समस्त प्राणियों के अधिपति उग्र तेजस्वी सनातन देवता महादेव जी वहीं रहकर सहस्त्रों भूतों से सेवित होते हैं नर नारायण ब्रह्मा एक हजार युग बीतने पर वही नर नारायण आदि ब्रह्मा यमराज और पांचवे महादेव जी यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं यत्रे संवासदेव नष गण बहुन श्रद्धाले न सततम धर्म संप्रतिपत यह वही स्थान है जहाँ भगवान वासुदेव ने धर्म परंपरा की रक्षा के लिए बहुत वर्षों तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक यज्ञ किया था स्वर्णमाश्चैत्यास्वरा दद सहसारयुता केशव उस यज्ञ में स्वर्णमालाओं से मंडित खम्भे और अत्यंत चमकीली वेदियाँ बनी रखी भगवान केशव ने उस यज्ञ में सहसरो लाखों वस्तुओं वस्तुएं वस्तु दान में दी थी त्र ग्राह गंखम च भारत स्फाटक सभा द्रव्यम जदाशेष भारत तदनंतर म्यासुर ने वहाँ जाकर वह गदा शंख और सभा भवन बनाने के लिए मणि में द्रव्य ले, ले लिया जो पहले वृद्धपर्वा के अधिकार में था किंक सह रक्षो भीदक्ष महद्धन तद्गृण गर्व महासुर बहुत से किंक तथा राक्षस जिस महान धन की रक्षा करते थे वहां जाकर महान असुर मैंने वह सब ले लिया तदाश्रिता चा चक्रेश प्रतिमा सभाम विसृताश्लोकेशोदिव्या मणिमयी शुभां वे सब वस्तु में लाकर उस असुर ने वह अनुपम सभा भवन तैयार की जो तीनों लोकों में विख्यात दिव्य मणिमयी और शुभ एवं सुंदर थी गदा चीमसेनाज प्रवरा प्रदा देवदत्तम चार्जुन आज शंख प्रवरम उत्तमम् उसने उस समय वह श्रेष्ठ गदा भीमसेन को और देवदत्त नामक उत्तम शंख अर्जुन को भेंट कर दिया ये शंख से नादेन पृचक सभा चा सा महाराज सात कुंभम उ संखी आवाज सुनकर समस्त प्राणी काप उठते थे महाराज उस सभा में सुवर्ण में वृक्ष शोभा पाते थे दश कि सहस्राणी समन्ता भवत यथा यथा बन्े सोमथा सभाजमा तथा वह सब ओर से दस हजार हाथ विस्तृत थी अर्थात उसकी लंबाई और चौड़ाई भी दस दस हजार हाथ थी जैसे अग्नि सूर्य और चंद्रमा की सभा प्रकाशित होती है उसी प्रकार अत्यंत उद्भाषित होने वाली उस सभा ने बड़ा मनोहर रूप धारण किया अभिघ्नती प्रभया प्रभामरकश्य भास्वरा वह अपने प्रभा द्वारा सूर्यदेव की तेजो मयी प्रभा से टक्कर लेती थी प्रभलमान दिव्यादिव्ये न वर्चिता नव मेघ प्रतीका सा दिवृत आयता विपुला रम्या मं वह दिव्य सभा भवन अपने अलौकिक तेज से निरंतर प्रदीप्त सी जान पड़ती थी उसकी ऊंचाई इतनी अधिक थी कि नूतन मेघों की घटा के समान वह आकाश को घेरकर खड़ी थी उसका विस्तार भी बहुत था वह रमणीय स्भा भवन पाप ताप का नाश करने वाली थी उत्तम द्रव्य सम्पन्ना रत्न प्राकार तोरणाम बहुचित्रा बहुधना सुकृता विश्वकर्मणाम उत्तमोत्तम द्रव्यों से उसका निर्माण किया गया था उसके परकोटे और फाटक रत्नों से बने हुए थे उसमें अनेक प्रकार के अद्भुत चित्र अंकित थे वह बहुत ढंग से पूर्ण थी दानों के विश्वकर्मा मयासुर ने उस सभा भवन को बहुत सुंदरता से बनाया था ना दासार ही सुधर्मा वाम ब्रह्मणों वा थता सभारूपेण सम्पन्ना जाम चक्रे मति बुद्धमान मैंने जिस सभा का निर्माण किया था उसके समान सुंदर यादों की सुधर्मा सभा अथवा ब्रह्मा जी की सभा भी नहीं थी ताम स्म तत्र मये लोकताम रक्षति चन्ती चभा मष्टौ सहस्रारि किंकर नाम राक्षसा मयासुर के आज्ञा के अनुसार आठ हजार किंकर नामक राक्षस उस सभा की रक्षा करते और फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जाते थे अंतरिक्ष घोरा महाकाया महाबला रक्ताक्षा पिंगलाक्षा करणा प्रहारि वे राक्षस भयंकर आकृति वाले आकाश में विचरने वाले विशाल काय और महाबली थे उनकी आँखें लाल और पिंगल वर्ण की थी तथा कान सीपी के समान जान पड़ते थे वे सब के सब प्रहार करने में कुशल थे तस्याम सभायाम नलिम चकारा प्रतिमााम मय वैद्य पत्र विथताम मणिनाल मया मयासुन उस सभा भवन के भीतर एक बड़ी सुंदर पुष्करणी बना रखी थी जिसकी कहीं तुलना नहीं थी उसमें इन्द्रनील मणिमय कमल के पत्ते फैले हुए थे उन कमलों के मिणाल मणियों के बने थे पद्म सौगंधि चित्र कांचन चित्रोपाण निष्पल सुभाम् उसमें पद्म राग मड़ी में कमलों की बनोहर सुगंध छा रही थी अनेक प्रकार के पक्षी उसमें रहते थे खिले हुए कमलों और सुनहली मछलियों तथा तो कछुओं से उनकी उसकी विचित्र शोभा हो रही थी उस पोखरी में उतरने के लिए स्फटिकमढ़ि की विचित्र सीढ़ियाँ बनी थी उसमें पंख ही स्वच्छ जल भरा हुआ था वह देखने में बड़ी सुंदर थी मंदा नील समुताम मुक्ता बिंदु भिराचितम महामढ़ी शिलापट बंध पर्यत वेदिकाम मंद वायु से उद्वेलित हो जब जल की बूंदें उछलकर कमल के पत्तों पर बिखर जाती थी उस समय वह सारी पुष्करणी मौक्तिक बिंदुओं से व्याप्त जान पड़ती थी उसके चारों ओर के घाटों पर बड़ी बड़ी मड़ियों की चौकोर शिलाखंडों से पक्की वेदियां बनाई गई थी मणित्न चिताम तां तो कैचिदेद पार्थिवा दृष्टि नजानत ते ज्ञान प्रपंचयुत प्रपंचुत मणियों तथा रत्नों से व्याप्त होने के कारण कुछ राजा लोग उस पुष्करणियों के पास आकर और उसे देखकर भी उसकी यथार्थता पर विश्वास नहीं करते थे और भ्रम से उसे स्थल समझकर उसमें गिर पड़ते थे ताम सभा तो निम पुष्पवंतो महात्मा आसन्ना विधाल ओलासी छाया मनोरमा उस सभा भवन के सब और अनेक प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष लह लहारे थे जो सदा फूलों से भरे रहते थे उनकी छाया बड़ी शीतल थी वे मनोरम वृक्ष सदा हवा के झोंकों से हिलते रहते थे कान न सुगंधे ने पुष्करण्य सर्वश हंसकारंडहता चक्रवाकोपोभिता केवल वृक्ष ही नहीं उस भवन के चारों ओर अनेक सुगंधित वन उपवन और बावलियाँ भी थी, जो हंस कारण्डव तथा चक्रवाक का आदि पक्षियों से युक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रही थी जलजा च पद्मा स्थल जाच मरु गांडवान् स्मर सेवते वहां जल और स्थल में होने वाले कमलों की सुगंध लेकर वायु सदा पांडवों की सेवा किया करती थी ऐदृशीता सभा कृप्वा मास पर चतुर्दशी निष्ठता मयो मयोराज नवेद मयासून ने पूरे चौदह महीनों में इस प्रकार की उस अद्भुत सभा भवन का निर्माण किया था राजन जब वह बनकर तैयार हो गया तब उसने धर्मराज को इस बात की सूचना दी इत श्री महाभारत सभा परवढि सभा क्रिया परवड़ी सभा निर्माण्याय इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत सभा क्रिया पर्व में सभा निर्माण विषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ